महाभारत सभा पर्व दसमोध्याय कुबेर की सभा का वर्णन नारद वाचन सभा वैश्रवणे राज्यो जनमायता सप्ततिष्च योजना शित प्रभा नारद जी कहते हैं राजन कुबेर की सभा सौ योजन लंबी और सत्तर योजन चौड़ी है वह अत्यंत श्वेत प्रभा से युक्त है तपसा निर्जिता राजन स्वयं वैश्रमणे नाम शशि प्रभा प्राभरणा कैलास शिखरोपमाम युधिष्ठिर विश्रभा के पुत्र कुबेर ने स्वयं ही तपस्या करके उस सभा को प्राप्त किया है वह अपनी धवल कांत से चंद्रमा की चांदनी को भी त्रस्त कर देती है और देखने में कैलाश शिखर सी जान पड़ती है माना साखे गुह्य कैमानते दिव्या हेमये प्रसादय रूपोभिता गुह्य गण जब उस सभा को उठा कर ले चलते हैं उस समय वह आकाश में सटी हुई सुशोभित होती है यह दिव्य सभा ऊँचे सुवर्णमय महलों से शोभामान होती है महारत्नवते चित्रा दिव्य गधा तेता महान रत्नों से उसका निर्माण हुआ है है है उसकी झाकी बड़ी विचित्र उससे दिव्य सुगंध फैलती रहती है। और वह दर्शक के मन को अपनी ओर खींच लेती है श्वेत बादलों के शिखर सी प्रतीत होने वाली वह सभा आकाश में तैरती सी दिखाई देती है दिव्या हेमय विद्युत चित्रिता उस दिव्य सभा की दीवारें विद्युत के समान उद्दीप्त होने वाले सुनहले रंगों से चित्रित की जा गई है तस्म श्रमणो राजभरण स्त्री सहस्रृतः श्रीमान आस्ते ज्वलित कुंडल दिवाकरण दिव्याण संबते दिव्य पादोपधने चषन्न परमाशने उस समय में सूर्य के समान चमकीले दिव्य बिछौनों से ढके हुए तथा दिव्य पादपीठों से सुशोभित श्रेष्ठ सिंहासन पर कानों में ज्योति से जगमगाते कुंडल और अंगों में विचित्र वस्त्र एवं आभूषण धारण करने वाले श्रीमान राजा वैश्रवण कुबेर सहस्रों स्त्रियों से घिरे हुए बैठते हैं मंदाराणाम उदाराणाम बना डे सौगंधिक वना चन्धम गंधव्याख्याला अपने पास आए हुए जाचक की प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने में अत्यंत उदार मंदार वृक्षों के वनों को आंदोलित करता तथा सौगंधिक अलका नामक पुष्करणी और नंदन भन के सुगंध का भार बहन करता हुआ हृदय को आनंद प्रदान करने वाला गंधर्वा शीतल समीर उस सभा में कुबेर की सेवा करता है तत्र रप्सर दिव्यता ने महाराज गायन तेम सभा महाराज देवता और गंधर्व अप्सराओं के साथ उस सभा में आकर दिव्यतानों से युक्त गीत गाते हैं मित्र के मिश्रकेशी चरंभा चित्रसेना सुचेस्ता चारुनेची च मेरकापुंजीकला विश्वाची सहजनिया चमलोचा उर्वशीरा समीची चौरभेयी चमीचीबुद्बुदा लाएता सहस्रश्चान्यागीत विशार उपचंत तो धनधम गंधर्वापरसा गण मिश्र कैशि रंभा चित्रसेना शुचिस्मिता चारुनेत्रा घृताची मेनका पुंजकस्थला विश्वाची सहजन्या प्रमोचा उर्वशी इरा वर्गा सौरभेयी समीची बुद्बुदा तथा लता आदि नृत्य और गीत में कुशल सहस्रो अफसराओं और गंधर्वों के गण कुबेर की सेवा में उपस्थित होते हैं अनि सम दिव्य वा दित्य गीत सभा असून्याुचिरा भा ते गंधर्वा अवसर शाम गंधर्वों और अप्सराओं के समुदाय से भरी तथा दिव्य वाद्य नृत्य एवं गीतों से निरंतर गूंजती हुई कुबेर की वह सभा बड़ी मनोहर जान पड़ती है किन्नरा गराम तथा मणिभद्रोथ दनद्वेत गुहय्यकेरको गंडकंडो प्रद्योत महाबल कसुमूमसाच गजक विशाल वराहकर्णस्ताम रोष फल कक्षलोदक हंसचूड़श शिखावर् तो हेमनेषण पुष्पानन पुष्पा पिंगल कौड़ि प्रवालक वृक्षवाच निकेतरवासा चारत एक चहो यक्षा नर नाम वाले गंधर्व धनद मणिभद्रधनद कसेरक कसेरकंडू महाबली प्रद्योत कुस्तुंबरुशाच गजकर्ण विशालक वराहकर्ण, कर्ण ताम्रोष्ठ फलकक्ष फलोदक हंथचूड़ शिखावर्त हेमनेत्र विभीषण पुष्पानल, पिंगलक शोड़ितोद प्रवालक, वृक्षवासी अनिकेत तथा चीरवासा भारत ये तथा दूसरे बहुत से यक्ष लाखों की संख्या में उपस्थित होकर उस सभा में कुबेर की सेवा करते हैं सदा भगवती लक्ष्मी तत्रकूबर अहम च बहुसस्त भवंतन्दे च मद्विधा धन संपत्ति के अठात्री देवी भगवती लक्ष्मी नलकूबर मैं तथा मेरे जैसे और भी बहुत से लोग प्रायः सभा में उपस्थित होते हैं ब्रह्मषग्न्त्र तथा देवर्षयो परे क्रब्यादाश्च तथे गधर्वाच महाबला उपासते महात्मा तस्यां धनधमी ब्रह्मर्षि देवर्षि तथा अन्य ऋषिगण उस सभा में विराजमान होते हैं इनके सिवा बहुत से पिशाच और महाबली गंधर्व वहां लोकपाल महात्मा धनधंत की उपासना करते हैं भगवान भूतसघत शहस्रश उमापते उमापति पशुपतिशल भगनेहायको राजूल देवी चगत क्लमा वामर्विकटकुकुबज क्षतजाक्ष मेदो बांसाहग्रैरग्रधनवा महाबल नाप्रह्रैर्वातरिव महाजवर सय अस्ते सदन नृप निपश्रेष्ठ लाखों भूत समूहों से घिरे हुए उग्र धनुर्धर महाबली पशुपति जीवों के स्वामी सूर्यधारी भगदेवता के नेत्र नष्ट करने वाले तथा तो त्रिलोचन भगवान उमापति और क्लेश रहित देवी पार्वती ये दोनों वामन विकट कुब्ज लाल नेत्रों वाले महान कोलाहल करने वाले मेदा और मांस खाने वाले अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले तथा वायु के समान महान वेगशाली भयानक भूत प्रेतादि के साथ उस सभा में सदैव धन देर देने वाले अपने मित्र कुबेर के पास बैठते हैं प्रहिष्टा दे बहुस स परिचदा गंधर्वाण पतश्वासुरोह आहु तुंबरोप शैलुष्च तथा पर चा इनके सिवा और भी विविध वस्त्र आभूषणों से विभूषित और प्रसन्न चित्त सैकड़ों गंधर्व प्रति विश्वावसु हु हु तुम्बरु पर्वत शैलूष संगीतज चित्रसेन तथा चित्ररथ ये और अन्य गंधर्व भी धनाद्ध्यक्ष कुबेर की उपासना करते हैं विद्याधराधिप चक्रधरमा सहानुजह उपाचर त्र स्व धरा राभु विद्याधरों के अधिपति चक्रधर्मा भी अपने छोटे भाइयों के साथ वहां धनेश्वर भगवान कुबेर की आराधना करते हैं आसते चापिरा जा भगदत्त पुरो ग्रुम किम पुरशेष उपासस्ते उपासते धनधेश्वर भगदत्त आदि राजा भी उस सभा में बैठते हैं तथा किन्नरों के स्वामी ध्रुम कुबेर की उपासना करते हैं राक्षसाधिपति महेंद्रो गयंध सर्वन निषाचर विभीषण धर्मीष्ठ उपास भ्रातर प्रभु महेन्द्र एवं धर्मनिष्ठ राक्षसराज भी यक्षों गंधर्वों तथा संपूर्ण निषाचरों के साथ अपने भाई भगवान कुबेर की उपासना करते हैं हिमवान् पारिया विंध्यकैलासमंदरा मलियोधरदूरश्च महेंद्रो गंधमादन इंद्रकल सुनाभ से था लिभ्यौ च पर्वतौते चाने सर्वे मेरपुर ग उपास महात्मान धना नामीश्वरम प्रभु हिमवान पारयात्र भिन्ध्य कैलाश मंदराचल मलय दरदूर महेंद्र गंधमादन और इन्द्रकील तथा सुनाभ नाम वाले दोनों दिव्य पर्वत ये तथा अन्य सब मेरु आदि बहुत से पर्वत धन के स्वामी महामना प्रभु कुबेर की उपासना करते हैं नंदेश्वर से भगवान महाकाल तथा शंकुकण मुखा सर्व दिव्या पारिषद काुटिमुखो दंते विजयच तपोधिक शेत वृतभनाते महाबल भगवान्दीशर महाकाल तथा शंकु कर्ण। आदि आदिभगवान् शिव के सभी दिव्य दिव्यपाषदद काुटिमुख दंती तपस्वी विजय तथा गर्जनशील महाबली श्वेत वृषभ वहाँ उपस्थित रहते हैं ददनम राक्षसप्य सासते पारिषद पर उपाया तम महेश्वर सदा दैवेवेश शिवंत्रोक्यवनम प्रणम्य मूर्ध्या पौलस्ो बहुप मुमापतिम तथोभ्युा संप्राप्य महादेवाधने आसे कदाचि भगवान्वते सका दूसरे दूसरे राक्षस और पिशाच भी धनदाता कुबेर की उपासना करते हैं पार्षदों से घिरे हुए देव देवेश्वर त्रिभुवन भावन बहुरूपधारी कल्याण स्वरूप उमावल्लभ भगवान महेश्वर जब उस सभा में पधारते हैं तब पुलस्तिनंदन धनाध्यक्ष कुबेर उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते और उनकी आज्ञा ले उन्हीं के पास बैठ जाते हैं उनका सदा का यही नियम है कुबेर के सखा भगवान शंकर कभी कभी उस सभा में पदार्पण किया करते हैं निधि प्रवर मुख्यौ शंख पद्म सर्वान्निधि प्रगृहयाथ उपास तय धनेश्वरम श्रेष्ठ निधियों में प्रमुख और धन के अधीश्वर शंख तथा पद्म ये दोनों मूर्तिमान हो अन्य सब निधियों को साथ ले धनाध्यक्ष कुबेर की उपासना करते हैं राजन् राजन कुबेर की वैसी रमणी सभा जो आकाश में विचरने वाली है मैंने अपनी आंखों देखी है अब मैं ब्रह्मा जी की सभा का वर्णन करूंगा उसे सुनो इति श्री महाभारती सभा परमड़ि लोकपाल सभाख्यन पर्व धन धनद धन द सभा वर्णनम नाम दसमोध्याय इस प्रकार से महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत लोकपाल सभाख्यन पर्व में कुबेर सभा नामक दसवा अध्याय पूरा हुआ